उनका कुछ खास अनुभव हम लोग आज सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से नीलेष कड़ू जी का बहुत बहुत स्वागत है नीलेष जी मैं जानना चाहता हूँ आप अपना थोड़ा सा परिचय दें मेरा नाम नीलेश है और फिलहाल तो मैं जॉब करता हूँ मुंबई में डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड में एचआर डिपार्टमेंट में तो ब्रह्मा कुमारी संस्था से तो मेरा परिचय आठ साल पहले हुआ था तब मैं बहुत ही

स्ट्रेस में रहा करता था डिप्रेशन में रहा करता था तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ब्रह्मा कुमारी इसका रेफरेंस दिया तो तब से मैंने राज्यों का अभ्यास करना शुरू किया तो तब से मेरा जीवन बहुत ही परिवर्तन हुआ है जी नीलेष बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आपका पहले वाला जीवन में किस तरह की बातें थी वो थोड़ा सा बताइए पहले के जीवन में जैसे कि मैं जब स्कूल में था सातवीं कक्षा में पढ़ता था तो तब से ही मतलब व्यस्नो

के प्रभाव में मैं आ गया था जैसे कि मेरे फ्रेंड्स व्यसन करते थे तो मैं भी उनके संग में लग के व्यसन करने लग चुका था जैसे कि सिगरेट पीना है तंबाकू खाना ऐसे ऐसे व्यसनों से मैंने शुरुआत की थी फिर जैसे कॉलेज लाइफ में आते गया तो फिर शराब पीने की भी लत लग गई मुझे फिर उसके बाद और फिर चरस गांजा जैसी चीज़ों का भी मैंने व्यसन किया है तो उस कुमारी संस्था से जुड़ने से पहले यह सब सारी

मैंने की थी नहीं। तो नहीं व्यसन करते वक्त आपको ऐसा नहीं लगता था कि छोड़ देना ये सब बुरी चीज़ है तो आपने प्रयास नहीं किया था प्रयास नहीं छोड़ने की तो चाहती लेकिन उनकी आदत इतनी पड़ चुकी थी कि वो मैं हमसे छूट ही नहीं रहा था तो फिर कैसे छोड़े कैसे छोड़े तो वो टेंशन में तो और भी इसके अंदर हम मना घुसते चले जा रहे थे तो उसके बाद जब ब्रह्मा कुमारी इसका परिचय मिला और फिर ज्ञान मिला तो उसके बाद हमने

हमें मदद मिली क्या फैशन छोड़ने की किस तरह से आपको मदद मिला माना आप, आप बहुत समय तो पहले भी आपने प्रयास कर चुके हैं हाँ, फिर ब्रह्मा कुमारी में ऐसा क्या हुआ जो आपको एक हेल्प मिली कल जो मेडिटेशन आपने किया और छूट गया ऐसा हुआ कि टाइम लगा टाइम तो लगा उसमें लेकिन ज्यादा भी टाइम नहीं लगा तुरंत ही छूटा जैसे कि एक महीने में ऐसा हुआ कि मैं पहले से ही खोज में था सत्य की मतलब मुझे ये दुनिया में ऐसा झूठा और और ये सब

बहुत पसंद नहीं था तो मैं सोच ही रहा था कि कोई तो होगा कि कहाँ कहीं तो ऐसी संस्था या कोई तो लोग होंगे अच्छे कि जो सच को मानते होंगे या सच्चाई पर चलते होंगे तो फिर ऐसा जब जिक्र मैंने मेरे फ्रेंड को किया तो उन्होंने ब्रह्म कुमारी इसका रेफरेंस मुझे दिया फिर यहाँ आने के बाद फिर जैसे हमने पूरा कोर्स किया मेडिटेशन फिर राजयोग का अभ्यास किया तो जैसे जैसे पहले तो मैं कोर्स करने के बाद भी सिगरेट पिया ही करता था बट फिर मुझे मेडिसिन भी दी गई उसमें

वो मेडिसिन भी मैं खाया करता था कि जब भी भी मुझे तलब आती थी सिगरेट या तंबाकू खाने की मैं वो मेडिसिन खाता था लेकिन उससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन जब मैंने राजयोग का अभ्यास किया और ज्ञान रोज सुनना फिर राजयोग का अभ्यास करना शुरू किया तो मुझ में एक शक्ति आने लगी तो उस शक्ति के कारण मैं फिर इस

व्यसन को छोड़ने लगा लगा मतलब एक psychological परिवर्तन मेरे अंदर आने तो तो उसकी वजह से से मुझे मदद मिली कि ये आसानी से एक महीने में ही मैंने फिर वो छोड़ दिया क्योंकि मैंने कंटिन्यूस यहाँ आना शुरू कर दिया और अभ्यास करना शुरू किया राजोक का तो मुझे बहुत ही आसानी हुई छोड़ने के लिए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि

क्योंकि एक तरफ तो आपका काफ़ी समय से जो व्यसन था वो और वो आदत तो पड़ी हुई थी लेकिन यहाँ आने के बाद कौन सी ऐसी चीजें थी जो उससे दूर आपको जैसे कि अभी मैं संस्था में गया तो वहाँ पर वरिष्ठ भाई बहने थे और वहाँ का जो वातावरण था संस्था का सेंटर का वातावरण था एकदम ही शुद्ध था और वहाँ पर हर किसी को रिस्पेक्ट मिलती थी

तो वहाँ पर ऐसा लगता था कि यहाँ यहाँ यहाँ हमें रोज़ आना चाहिए और वहाँ पर हमारे मतलब हमारे जो भावनाएं हैं अंदर की बातों को सुनाए करते थे फिर उसके ऊपर हमें सॉल्यूशन दिया करते थे कि ऐसे करो ऐसा किया तो इन सब बातों से बहुत लगाव हो चुका था तो फिर इसकी वजह से फिर और परिवर्तन आने लगा हमारे अंदर

बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि जैसे कि बाहर की दुनिया जो थी जहाँ पर आप रहते थे जिस संघ में आप रहते थे वहाँ सब कॉमन लाइफ था और कोई किसी का सम्मान नहीं था ना ही घर में आपको कोई सम्मान देता था, था इस वजह से हाँ। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको एक सम्मान जो मिलने लगा हु, हु, एक रिस्पेक्ट जो मिलने लगा उसके वजह से आप में जो है वो काफ़ी जल्दी जो है परिवर्तन आने की संभावना हुई

आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेड मॉडल पॉइंट फोर एफ पर विशेष मुलाकात और हम बात कर रहे हैं नीलेष जी से आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा नीलेश आप अपने बारे में बचपन की कुछ खास बातें बताइए आपका स्कूलिंग आपका पढ़ाई आपका जन्म किस जगह पर हुआ

मेरा जन्म तो वैसे हमारे गांव में हुआ है अमरावती शहर में हुआ था लेकिन जैसे कि हमारे पिताजी मुंबई में रहा करते थे तो मुंबई में ही हमारा सब स्कूल और कॉलेज का सब वहीं पर हुआ है मुंबई में तो बचपन से जैसे कि मतलब एक सच्चाई की राह पर चलने की आस थी लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो फिर

मतलब संग में रहते तो दोस्तों के संग में रहते थोड़ा मतलब नशे की आदत लगती गई हुँ, हुँ, हुँ. जीवन का जो उद्देश्य है क्या आप उन चीजों के बारे में कुछ बता सकते हैं आपका जीवन का लक्ष्य क्या है

अभी जीवन का लक्ष्य तो चेंज ही हो चुका है जब से ब्रह्म कुमारी इससे जुड़े हुए हैं तो वहाँ यहीं पर हमें लक्ष्य मिला हुआ है वैसे तो पहले भी लक्ष्य था कि बहुत अच्छा बनना है मतलब समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है कि ऐसी बातें करनी है कि मतलब समाज को हमसे मदद मिले और एक अच्छा मतलब परिवार भी रहे हमारा सारे खुश रहे तो ये सब मतलब उद्देश्य रहा हुआ है लेकिन अब ब्रह्म इसमें आने के बाद तो उद्देश्य और भी बड़ा हो चुका है कि हमें हमारे स्वयं के लिए कुछ

करना है बट विश्व के लिए करना है परिवार के लिए भी नहीं पूरे विश्व के लिए हमें योगदान देना है है है है उनकी सेवा करनी है। तो फिलहाल लक्ष्य यही है कि जैसा नॉलेज मिलता है वो हिसाब से ही हम परिवार आपने कहा परिवार के लिए नहीं इसका है परिवार परिवार के के नहीं लिए मतलब सिर्फ परिवार <laughs> के लिए ही नहीं की अभी तो आज की फिल्म मतलब देखते है की हम हमारे लिए और हमारे परिवार से

जुड़े लोगों के प्रति सब कुछ करते हैं बाकी लोगों के प्रति इतना नहीं सोचते हैं समाज नहीं। के प्रति तो हमें तो सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहना है। रहें तो अपना और अपना परिवार को देखते हुए उनके संभाल करते हुए संभाल परिवार तो के है साथ है। साथ है। विश्व को भी कल्याण विश्व कल्याण की भावना हाँ, भी लेकर चलना चाहिए दूसरों को भी मदद करनी चाहिए ऐसा आप

बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया और मुंबई में आप रहे हुए हैं काफी समय तक तो मुंबई में कहते हैं मायावी नगरी है फिल्मी दुनिया है जी, तो जी। किस तरह का आपका विचारधारा था क्या आप रोज फिल्म देखते थे या कैसा जी जी सही <laughs> बात है मुंबई में तो रहते हैं तो फिर वहाँ के लोगों का रहना और वहाँ के साथ लोगों से उठना बैठना तो उसमें तो वहाँ पर टी देखना तो कॉमन ही है सुबह उठे तो टी देखो दोपहर को रात को फिर फिल्में तो वहाँ पर

हर कोई देखता है ये तो पहले तो हम देखते ही थे फिल्में और ये सब सारी चीज़ें देखा ही करते थे कॉलेज लाइफ में थे तो दोस्तों के साथ भी आ, फिल्में आ, देखना है अच्छा कौन सी अच्छी फिल्में आपने देखी है <laughs> फिल्में तो मतलब जो नॉर्मल आप फिल्में आती है वो भी देखी है मैंने

और मतलब ऐसी फिल्में भी देखिये जो नहीं देखनी चाहिए तो उन उन सब बातों से भी अभी तो मतलब मन हटी चुका है तो पहले देखते थे ऐसी फिल्म जो मन को प्रभावित करे अच्छा तो, आप कितने समय हो गया आप फिल्मी फिल्मों को देखना छोड़कर

अभी तो आठ साल हो गए आठ साल से कोई फिल्म नहीं देखी आपने फिल्म देखी है लेकिन अब इतना मतलब, रुचि से नहीं देखते कि यार मुझे देखने जाना ही है ऐसा कुछ नहीं मन में आता है अगर कोई कहता है, कि, मतलब या, अच्छी फिल्म है या उसमें कोई अच्छा, अच्छे अच्छी बताई गई हो तो फिर वो फिल्म देखते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जो अच्छी फिल्म देखी है उसके बारे में कुछ बताइए अच्छी फिल्म देखिए उसके बारे में जैसे की ये

गॉड की फिल्म आई थी अपनी परेश रावल जी की वो फिल्मों में मैंने देखा कि उसमें जैसे बताया गया है कि बहुत सारी भगवान को बताया गया है लेकिन सच्चाई उसमें यही है कि भगवान तो एक ही है तो वो बात मुझे उसमें बहुत पसंद आई कि जैसे हम भक्ति में सब यहाँ जा मंदिरों में जाकर यहाँ वहाँ जा के उनकी पूजा करते हैं लेकिन हमें प्राप्ति कुछ नहीं होती है तो ऐसे

प्राप्ति होने मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम भगवान को हम कैसे जाने कि हमें उनसे कुछ मिले प्राप्त हो तो उस फिल्म से मुझे ऐसे लगा कि ये तो सच ही है और हमारे संस्था में भी यही बताया जाता है कि भगवान तो एक ही है और बाकी तो उन सबके बच्चे हैं हम्म हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात है और जाते जाते मैं कहूँगा गीत भी वगैरह सुनते होंगे तो किस टाइप के गीत आपको बहुत पसंद आते हैं

अभी तो स्पिरिचुअल गीत ही पसंद आते हैं पहले तो क्लासिकल म्यूजिक मुझे पसंद आता था क्लासिकल ते में कौन सी अच्छी गीत आपको कौन सा एकद अच्छा तो मतलब नहीं बट पुराने गीत सुना करता था मैं पहले किसके सुना करते, तो करते तो थे मुकेश कुमार के और इन सब के मोहम्मद रफी कुशूर कुमार अच्छा मोबाइल में सारे उनके गीत थे मेरे अभी नहीं है

बट उनके गीत में सुना करता था अच्छा कोई एक गीत गुनगुना दीजिए जो आपको बहुत पसंद था उस समय अच्छा हल्का सा दो लाइन सुनाइए। जिंदगी प्यार का गीत है इससे हर दिल को गाना पड़ेगा जिंदगी गम का सागर भी है

ओके okay, उस पार जाना पड़ेगा

सुन रहे हैं ब्रह्मा है, है। आपने गुनगुनाया और राजेश राजेशन्ना के ऊपर ये शायद फिल्म आ गया था बहुत ही अच्छा गीत था काफी पॉपुलर उस समय रहा और ये गीत आपको क्या मैसेज देता है क्यों अच्छा लगता है ये गीत मैंने इसमें यह कि बताया गया कि जिंदगी जो है वो

मतलब जिंदगी से हमको लड़ते मतलब जो भी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में उससे लड़ते हमें आगे बढ़ना है और उस पार जाना है तो यही गीत के भाव जो है मुझे अच्छे लगते हैं इस गीत में

अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और आप आठ साल से जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और निर्वेसनी जीवन का अनुभव कर रहे हैं सभी व्यसन आपने त्याग दिए हैं सब बुराइयां आपने त्याग दी हैं और अभी एक लक्ष्य लेकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं एक विश्व कल्याण की भावना लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और मैं चाहूँगा कि इस तरह का जो अनुभव है और लोगों को भी होना चाहिए जो भी हमारे दोस्त इस वक्त व्यसनों के अधीन हो चुके हैं पान बीड़ी सिगरेट गुटका या फिर ड्रग्स

में डूबे हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक सहारे की जरूरत है एक अच्छा मोटिवेशन की जरूरत है और मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों के द्वारा वो चीजें संभव हो सकती हैं और मैं चाहूंगा कि आप ऐसा काम करते रहें विश्व का कल्याण करते रहें और अन्य आपके जो सहपाठी हैं उन्हें भी इस तरह की बातें आप समझाएं अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करें तो नहीं उनका जीवन में भी एक नई रोशनी आ सकती है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात

होगी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो आज का युवक कल का देवता।

का युवक कल का देवता सत्य मार्ग दर्शाएगा सत्य मार्ग दर्शाएगा प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा जग की ज्योत जगाएगा

का युवक कल का देवता सत्य मार्ग दर्शाएगा प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा जग की ज्योत जगाएगा

है ये सतयुग की दीपक ये आशाओं के नीव है सतयुग की दीपक ये आशाओं के झगड़े यही मिटाएंगे धर्म और भाषाओं के झगड़े यही मिटाएंगे धर्म और भाषाओं के रूढ़िवाद का रूप बदल कर रूहों को सजाएगा रूढ़िवाद

रूप बदल कर रूहों को सजाएगा आज कयुव कल का देवता सत्य मार्ग दर्शाएगा प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा जग की ज्योत जगाएगा

दिखाता है पावन पथ पर चल करके के नवयुग फिर से लाएगा पावन पद पर चल करके के नवयुग फिर से लाएगा आज का युवक कल का देवता सत्य मार्ग दर्शाएगा प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा जग की ज्योत जगाएगा

रोम में अमृत जिसके कल ये सबसे न्यारे हैं रोम रोम में अमृत जिसके कल ये सबसे न्यारे हैं घोर निशा में जो चमके ये वो ज्ञान सितारे हैं घोर निशा में जो चमके ये वो ज्ञान सितारे हैं ज्ञान

कर घर घर में पहुंचाएगा ज्ञान सूर्य की रोशन लेकर घर, घर घर में पहुंचाएगा आज का युवक कल का देवता सत्य मार्ग दर्शाएगा प्रेम शीतल का शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा जग की ज्योत जगाएगा आज का युवक

सत्य मार्ग दर्शाएगा प्रेम शिकलता शुद्ध कर्म से जगती ज्योत जगाएगा जगती ज्योत जगाएगा जगती ज्योत जगाएगा जगती ज्योत जगाएगा जगती ज्योति